तथा ब्रह्मसूत्र एवं धर्म की भारत कथा में सभी श्रुतियों स्मृतियों वेदों पुराण आदि उपनिषदों से हम जीवन की एक कथा को उभार रहे हैं उसी प्रक्रिया में हम हैं पूर्व पिछले रविवार को हमारे ऋषि सुनाशे गति की ऋषा में हमने पढ़ा यत्र मन पध्नते रश्मि अन्य अन्य इत्वा इव उलोखल सुता नाम वेदेन्द्र जल बुला मंथन एक सूत्र दिया है कि जो मंथन कर पाते जो मत पाते और मंथन कौन कर पाएंगे जो अंतर्मुखी होंगे जो वाह्य जगत से विरक्त होंगे वे ही तो अंतर्मुखी होंगे और जो अपने भीतर बैठ नहीं पाएंगे उस अमिट मौन में अपने को समाधिस नहीं कर पाएंगे वो जीवन का अमृत कैसे पीर एक गहन मौन में मेरा मेरे पास होना उस मौन का मुखर होना और मेरा मौज को उस मौन में बैठकर अपने को खोजना एक दुर्लभ तत्व है और यह तभी संभव है जब बहिर्मुखी प्रवृत्तियां हमारी रूप जाए साथ में हम भगवान श्री रामचंद की कथा को लेकर चल रहे हैं सभी प्रकरण एक साथ उठा रहे हैं 2000-300 तीन कुशिया से लेकर 2500 तक कथाकार हैं हमारा प्रयास है कि हम सभी की कथाओं से घूमते हुए गोकुल में इसका क्या स्वरूप है कथा का इसे लीला ग्रंथ क्यों का उस रहस्य को भी जाने एक विशुद्ध इतिहास को जो 20 लाख वर्ष पूर्व का है उसकी महिमा को लेकर प्रत्येक छात्र को किस प्रकार उसका संपूर्ण जीवन हम गुरुकुल में पढ़ाते थे जिसके कारण इतिहास और अध्यात्म एक ही तट बन जाते थे जीवन के ये विलक्षण था भरत खंड की इस भारत संस्कृति की इकलौती एवं अनुपम है तो कहा था जो मंथन करते हैं जो मथते हैं वे ही अमृत रूपी मक्खन को प्रकट कर पाते हैं और नारद जी की कथा में हमने जाना हम श्रवण कुमार की कथा में थे कि श्रवण का उद्गम अंधा है ये सच है ये सत्य है कि वो अंधता को श्रद्धा आस्था एवं भक्ति पूर्वक कांधे पर लादे घूमता है श्रवण कुमार माता पिता अंधे हैं, उन्हीं को कंधे पे लाते घूमता है तो श्रवण का उद्गम अंधा है यह सत्य है कि वो अंधता को अपने कांधे पर लादे घूमता है परंतु श्रवण अंधता का के कारण तीनों ही अकाल मृत्यु को जाते हैं इतनी आस्था पूजा जब और तप के बाद भी मन में प्रश्न उठेगा कि इतने दिव्य तपस्वी ऋषि कथा हम पूरी विस्तार से पिछले रविवार कर चुके हैं उसी से संदर्भ ले रहे हैं और श्रवण अंधता के सहारे कान को आंख नहीं है श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द वेदी बाण दश का जिसने दशों इंद्रियों को रथ लिया है और यह युवराज दशरथ हमारे सामने है दोनों के इकट्ठा करो दशरथ का दशरथ को भी अभी करता है और पुत्र वियोग में उसे भी अकाल मृत्यु जाना पड़ता है। तो राम की कथा का सबसे जगमग मोती है ये कि श्रवण अंधता को नेत्र दो कान के सहारे नहीं आंख से देखो और चलो कहा धर्म में अनास्था बहुत बुरी बात है में अनास्था का होना गलत है पाप है लेकिन अंध आस्था का होना उससे भी बड़ा पाप है अनास्था दुर्भाग्य है तो अंध आस्था महापाप है मत भूलो इस बात इसीलिए सनातन धर्म में तर्क भी एक शास्त्र है कम आर वो अंडरस्टेंड ओनलीन बी लीव अस यू हैव ए राइट टू डिनाई इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड और हम हैं कि कान के सहारे ही जीते हैं कान को आंख से ऊपर जगा देते हैं बुद्धि से भी ऊपर कान को मानते हैं कि जिसने कान में जो फूक दिया हमने मान लिया और आज हर घर की पीड़ा ना तो रिश्तों की पीड़ा दो मित्रों की पीड़ा ये कान बना हुआ है और ये कान असावधानी में हमारे जीवन को विषात कर जाता है विष ही विष हमारे जीवन में ये भर देता है महाविष्णु अभी हम पूर्णी कथा कर आए हैं ऋचा में निद्रा मर्ण है और उसी समय उनके कान में की मैल प्रकट हुई और मैल से दो दैत्य प्रकट हो गए मधु और कई और उन्हें सारी धरती पर आच्छादित हो गए भी ऋषि इन्हीं रिचाओं में पीछे उदाहरण दे आए संक्षेप करते हैं असावधानी से अगर तुमने कान को आंख बनाया है तो तुम्हारे जीवन में भी मधु और कैटब आएंगे और तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर देंगे इसलिए इस कान के पाप से सदा बचना इस कान में अवध का विनाश कराया है मंथरा ने कान फूके हैं और केकई ने सारा अवध बर्बाद कर दिया था अपने अपने कान संभालो ये श्रवण अंधता की बात है राम की कथा पतित पावनी है राम की कथा हमारे जीवन के हर क्षण को होने वाली है ये कोरा भजन नहीं है ये जीवन का सत्य और यथार्थ है जिसने इस कान से नहीं बचना चाहा है जिसने कान को ही अपना धर्म कर्म सब कुछ बनाया है वो निश्चित रूप से ही महापाप हो गया है न यहां सुख पाया उसने ना यहां उसका कोई सम्मान हुआ और आगे भी वो पतित योनियों में ही गया है इसलिए ये कथा कहती है कि श्रवण अंधता को नेत्र दो नहीं। नेत्रों से नेत्रों का काम लो कान को कान भर रहे इन कथाओं के मर्म को ना समझ करके हम लोग टीका टिप्पणी करने लगते हैं इन कथाओं का उद्देश्य क्या है कहानी तो हमारी है महाविष्णु जैसे पवित्रतम परमेश्वर के कान से भला मैल कैसे हो सकती है लेकिन नहीं भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि मैं तेरे भीतर बैठा हूं फिर भी तेरे कान में मैल हो सकती है और उसमें मधु कैटअप आएंगे जो कान के माधुर्य में गया वो भी मिट गया और जो कान को ही लक्ष्य मान करके चल दिया उसका जीवन भी अंधेरों में की गर्त में जा समाया इसलिए नेत्र से बुद्धि और विवेक से चलो कानों से नहीं सारी भक्ति सारी आस्था सारे जग सबको अकाल मृत्यु ले गए थे और ये दशरथ स्वयं महामुनि कश्यप है देवताओं के भी माता पिता है इंद्रादे के पिता हैं, दुनिया तो की तुला पर उन्हें भी जाना पड़ा था तो आप अपनी अपनी सोच दो जो यत्र मंथाम जो मंथन करेंगे जो बुद्धि और विवेक से अपने जीवन को पढ़ेंगे अपने आप को जानना चाहेंगे जो स्वयं को धोएंगे वे ही उद्धार को पा सकेंगे उद्धार इतना सरल नहीं है उसके लिए दुनिया नहीं मांझनी है मुझे अपने बुद्धि को विचार को आचरण और विवेक को मांझना होगा तो क्या कथा में हम मूल कथा में यहां से प्रवेश करेंगे पहले आज की रिचा खोल क्या कह रहे हैं? कि क्यों बार बार कहते हैं हम तुमको कि भगवान को अपने भीतर सत्य से खोजना होगा श्रवण अंधता से नहीं कहते हैं आज की ले हैं। के ऋचाले में हमारे ऋषि आजीवती सुनाशेप है और उन्हीं के पांचवें सूत की पांचवी ऋचा में है हम कहा ये तम गृह गृह थलक से लो ठलक यु सेम है में आज की रिजा है वह हमें कहीं बैकुंठों में लोगों में कहीं नहीं ले जा रहे ऋषि कहीं नहीं ले जाते कहा यज इन जिसके प्रकाश से जिसकी ज्योतियों से और ये ज्योतिया प्रकाश तेरी अंतरात्मा की हैं, उस आत्मा रूपी यज्ञ की हैं जो प्रज्वलित है तो सांसे हैं, धड़कने हैं उस खटखटवासी राम की हैं जो आज भी तेरे जूठे आन को शबरी का प्यार देता ग्रहण करता उसी भोजन को रक्त ज्योति गर्भ शिशु बुद्धि विवेक और सभी प्रकार बदल रहा है यश इ जिसकी ज्योत्सना से जिसकी ज्योतियों से तुम तू तु, अर्थात हम सब लोग कि जिसकी ज्योतियों से ज्योतना से हम सब ग्रहे ग्रह इस शरीर रूपी घर में गृहस्थ हैं। आपने तो कहा मकान बना लिया मैंने कहा इस शरीर की एक ईट बनानी आई एक कोश बनाना आया क्या फिर इसको किसने बनाया कैसे तुझको इसमें लाया ये सब तो तुमने ईंटों से बना लिया हां बना लिया भाई लेकिन ये क्योंकि अगर ये घर नहीं है तो ये भी तेरा घर नहीं तुम से देखो बुद्धि से सोचो विवेक से ये नहीं कि कान से सुने और माला जपे और भाग गए इससे कुछ नहीं मिलने वाला कहा यह चेत जिसकी ज्योतियों से ग्रह ग्रह इस घर में तू घर बना के रह रहा कौन है हम मुझे सोचता है कभी इस मायाओं में भटकते रहते हैं और भूल जाते हैं ये शरीर भी मेरा घर है मेरा देवालय मंदिर है मेरा धर्म है मेरा ईमान है यदि ये मेरा शरीर मेरा धर्म नहीं तो मेरा ना कोई धर्म है ना कोई ईश्वर है और न ही कोई भगवान है वैसे मन चाह दुष्प्रयोग नहीं कर ये तो प्रभु की दे हुई ये देर ये एक अनुपम घरोहर है मैं इसे महिला कैसे कर सकता ये तो अनाधिकार बात होगी जिसे बनाना ना आया उसे मिटाने का मुझे अधिकार है कहा कोई दया कृपा करके मेरे लिए इसे बनाया है और आज भी आत्मा होकर हर सांस हर धड़कन बना रहा है यदि आज इसके साथ मैं ईमानदारी से धर्म पूर्वक अपने शरीर के साथ नहीं जी रहा हूं तो मेरी किस पूजा किस भक्ति में क्या दम होगा आज जब चरित्र की बात करता हूं तो लड़के कहते हैं स्वामी जी करेक्टर की नहीं कैरियर की बात करो तुम क्या पाओगे अपने आप को आज पशु में भी चरित्र हो सकता है मनुष्य में कैसे आएगा इतना अधिक भ्रमित हो गया है श्रवण अंधता में चला गया है देखा देखी फलाने ऐसे में ऐसा अरे कभी सोचा तुमने कि ये दुर्लभ शरीर ये सांसें, धड़कने ये क्षण ये बुद्धि ये सोच ये विवेक तूने पाया कहा से कौन लाया और क्यों कल चेता की राह पर ये सब लुट जाएगा क्यों लुट जाएगा यदि ये धर्म नहीं है तो कोई सांप्रदायिक सोच धर्म नहीं हुआ करती सांप्रदायिक सोच सांप्रदायिक हित को सर्वोपरि मानती है सामाजिक सोच सामाजिक न्याय को सर्वोपरि मानती है धर्म मेरा मुझको मेरे जीवन के संपूर्ण रूप दिखाता है मुझे शिक्षित करता है मेरी प्रति संप्रदायों की सीमा सांप्रदायिक सोच तक समाज की सीमा सामाजिक व्यवस्था तक सीमित है लेकिन धर्म मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है ये कभी सामूहिक नहीं होती ये कभी सांप्रदायिक नहीं होती धर्म तो मुझको मेरा दर्शन कराता है जो एक निष्पाप आकाश है न कोई छोटा है न बड़ा है न भेद है न भाव है न जात है न पात है एक द्वितीय नाचते सब एक है सब समान है हर ओर सम्यक भाव से आत्मा होकर नारायण ही वास करते हैं फिर कौन छोटा कौन बड़ा कौन ऊंच कौन नीच कौन जात कैसी बात और हमने सांप्रदायिक सोच को धर्म वेद बताना यश एक दि तम ग्रह जिसकी ज्योतना ज्योतना से जिसके प्यारे स्पर्श से आज इस घर में तो टिका हुआ है ये घर है और तू है इसमें उलूखलकूज जैसे जैसे उखल के साथ जुड़े थे गोविंद ऐसे ही वो आत्मा होकर जुड़ा है तभी तो ये देह का उखल सांसों से धड़कनों से एक एक क्षण से जीवन के धड़क रहा है बज रहा है चल रहा है धोगनिया चलती है हाँ ये बार बार कृष्ण की लीला कथा की मैंने कहा था ना कि उखल की कथा वेदों में अलग भाव में आई है वहाँ डोरी छोटी होती है बड़ी होती है मैं उखल की कथा गोविंद की आपको पूर्व के ऋषि में भी सुनाया आया हूं और इसमें भी हम लोग कर चुके हैं तो कहा कि जिसकी ज्योतिना से तुम इस शरीर में है और जिसके स्पर्श से ये उखल आज चल रहा है वरना कल रात का ढेर ही तो था ये शरीर ही कहां उसकी जुड़ने से ही तो है युद्ध जैसे युद्ध धातु युजमाने जुड़ू ना एक तो जिसके स्पर्श मात्र से जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना होता है आज ये शरीर जो कल चिता की राख थी पेड़ों की वनस्पतियां भर था आज जिसके स्पर्श से ये जगमग है धड़क रहा सांसे हैं, धड़कने हैं विचारों के कोलाहल है इच्छाएं हैं सब कुछ है, है कुतूहल है क्या नहीं है इसमें ये ये लोग है जीवन जगत है दीव उत्तमम और में सर्वोत्तम जीवन है वाने वद, बोलना भी होता है जानना भी होता है गाना भी होता है है ना और वध का उसके साथ अद्वैत करना है उससे जुड़ना है तो कहा है दूर तमाम जिसके कारण उसने तुमको संपूर्ण संसार में जयताम इव दुम दुभी तुम्हारी हरो विजय की डंकाएं घुमाई आज बड़ी सीमा तान के कहते हो स्वामी जी ये मेरे बच्चे हैं ये मेरा घर है ये मेरी उपलब्धियां हैं वो ना होता तो क्या होता क्या है तुम्हारे पास आज उसका स्पर्श जाते ही तेरा नाम भी खो जाता है लोग कहते हैं फलाने की मट्टी है अब ले चलो फलाना है ऐसा नहीं बोलते और क्या अंधे की सी जिंदगी है जो बाहर बाहर जिए जाते हो पशुओं से भी निचले स्तर पर और कभी एक बार सोचते नहीं कि अरे हम मनुष्य हैं हम क्यों हैं हम आए कैसे ये वेद की धारा है ये धर्म की राह है और धर्म व्यक्तिगत है हम सबकी कहानी है एक एक जीव मात्र की कथा है हर श्रोता की बात है यहां जो सुन रहा है उस सबकी कहानी है इस गीत के नायक हम सब हैं हम सब की कहानी मनुष्य होकर नहीं सोचोगे तो कब कहां किस योनि में जाके सोचोगे इसे तो व्यर्थ किए जाते मट्टी के लिए मैल के लिए कपड़ा मकान दुकान के लिए डिग्री नौकरी के लिए अब भूल जाते हो कि कल सब लुट जाएगा तो यही यहां सिर्चा में कह रहा हूं यह ग्रह ग्रह जब जब वो इस से जुड़ जाता है ये घर बनता है और तू तो गृहस्थ हो जाता है इस जगत रूपी लीला में इस नाटक में वो तो, तो सारी ज्योतियां तू तो इसी की दया से स्पर्श से पाता है घर मकान दुकान मान सम्मान यश और यहां तक कि बाहर के तेरे पूजा पाठ हवन यज्ञ भी तो इसके स्पर्श से हैं क्योंकि ये हट जाए तो तेरा घर कहा और तू कहा तो जिसने तुम्हारी हर विजय की दुंधुबी नगाड़े और दंकाएं पिटवाई हैं आज तू उसी को भुलाए बैठा है और कहता है कि मैं सत्संगी हूं मैं मंथन करता हूं कैसे मंथन हमें पूछना है अपने आप से ये अति दुर्लभ है वे बड़े भाग्यवान इसे सुन पाते हैं और बड़े भाग्यहीन हैं जो सुनने के बाद भी मंथन न कर पाए और इस पर चल न पाए कि अमृत के सागर से कोई प्यासा ही उठ जाए बड़ी विचित्र बात होगी और जो अंतरमुखी नहीं होंगे अपने भीतर बैठे उस गरु गंभीर मौन में आकर समाधि नहीं होंगे और फिर उस खुले खुले आकाश में उन सुगंधित हवाओं में चांद और सितारों की गोद में बैठ के अपनी कल्पनाओं के जो पूछेंगे नहीं ये सवाल अपने से जो दोहराएंगे नहीं उन ऋझाओं को और जो खोजेंगे नहीं अपने इस दे आकाश के एक एक कोने को वो कैसे पाएंगे सत्य को सत्य मेरे भीतर बैठा है और मैं थूथन उठाए बाहर उस मृग की तरह भाग रहा हूं कस्तूरी कुंडली बसे अमृत ढूंढे बनवाए और जब तक विशांतता के आसक्तियों के अतृप्तियों और इच्छाओं के ये घोष शांत नहीं होंगे मुझे मेरा मौन कहां मिलेगा और मौन ना मिला तो मंथन क्या होगा मुझे मेरे उस मौन में आना है और अपने अंदर को मत लेना है तो उसके लिए मुझे एक बार अपने को उसमें डुबाना तो होगा ये कैसे हो सकता है कि मैं उसमें भी नहीं और उसकी तलहटी से मोती भी पालू उसके लिए तो गोता लगाना ही होगा इस मौन में मुझे जाना ही होगा क्योंकि जब तक इधर मौन नहीं होगा मौन में समाधि होकर के ही तो बेहतर वो शब्द मुखर होगा जो अनहद होगा जो श्रवण से नहीं अंतर से आएगा वही सत्य होगा धर्म तो व्यक्तिगत है हर व्यक्ति को स्वयं खोज रहा है इस राह में कोई किसी को राह तो दिखा सकता है लेकिन चल की उसे खुद जाना होता है और फिर अगले कदम उसे स्वयं अपने गिरने होते हैं मन सिर्फ अपनी खोजनी होती है यही आज के दिशा में कह रहे हैं और ब्रह्मसूत्र भी ले लें इसी के साथ तो फिर कथा में प्रवेश पाए कहा नेतरो अनुपत्ते ये सोलवा सूत्र है ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय का नेतरो अनुपत्ते इतरा अनुपत कि इससे हटके कोई मार्ग अनुपम प्रभु तक जाता नहीं है न नहीं इतर इतर से अलग परे कोई दूसरा अनुपम मार्ग नहीं है जिससे तुम प्रभु तक पहुंच पाओ ब्रह्म सूत्र में छात्र स्वयं को सजेस्ट कर रहा है इसे बुक ऑफ आटो सजेशन स्वप्रेरणा और क्या कह रहा है ये क्यों कहा उसने क्योंकि इससे पहले कह चुका है आनंदमय उसके जो सूत्र में ने लिया है कि आत्मा के आनंद में जिए बिना इससे हट करके कोई ईश्वर प्राप्ति का रास्ता नहीं है तुम कहो तुम हट योग लगा रहे हो तुम कहो तुम फलाना योग लगा रहे हो तुम कहो तुम उल्टे सीधे टंगे हुए हो तुम कहो कि तुम मंत्रों से सिद्धियां कर रहे हो ये सब पागल की बात है जो लाया है जो ले जाता है जो फिर लाएगा मैं उसी का हो हूं उसी में खोजा जिसके बिना सांस नहीं धड़कन नहीं क्षण नहीं है आज मुझे मनसा वाचा करवना उस आत्मा की आनंद कु में अपने आप को अर्पित कर देना है कि जीवन जगत सचराचर जो कुछ भी है प्रभु आपका है क्योंकि नारद की कथा में भी हमने देखा था कि जब विष्णु मोहिनी ने विष्णु के गले में जयमाल डाल दी तो नारद का तो संसार लूट गया था मोहसक्ति में और मैं आपसे पूछता हूं विश्व मोहिनी किसकी बताओ किसकी वो विश्व मोहिनी अरे जिसका विश्व है तो जिसका है संसार सारी मोहिनियां आसक्तियां उसी की तो होंगी तेरा घर कब तेरा घर रहेगा तू तो वहां सूखी लकड़ियों पे लेटा होगा घर तो फिर उसी का रहेगा तो क्यों नारद से भटकते हैं हम लोग क्यों याद नहीं रहता कि इस घर के हटते ही बेघर हूं मैं फिर घर है मेरा कोई वो दे तो है न दे तो नहीं है मेरा कमाया मकान दुकान एवडी कोई मेरे साथ आती नहीं है मिलती नहीं मुझे तो कहा इससे हटके जब संसार ही नहीं घर द्वार ही नहीं नाते रिश्ते भी नहीं है इससे हटके ना इससे इतर होकर इस की वो भी नहीं है तो भक्ति कहां होगी भजन कैसा होगा और प्रभु पाऊंगा कैसे तो न इतरा अनुपत ही। कि उससे हट कर जीना उससे कट के जीना उससे परे जाके अपने को सजाने की कल्पना करनी अरे नहीं जो है वो है बस वही है कि जिसकी सुधी आते ही रोमांच हो जाता है वो मुझ में है ये भाव आते ही सागर सा लहराने लगता है आप है आपकी कृपा है यह मंदिर है इस शरीर इतरा अनुपति और कोई ऐसा रास्ता नहीं है उत्तम जिसका मैं अनुसरण करूं और वो मिल जाए फलाने स्वामी ये कहते हैं फलाने ग्रंथ ये कहते हैं फलाना पंथ ये कहता है कहा ये धर्म की बात नहीं ये सामुदायिक सोच हो सकती है ये सांप्रदायिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं एक समुदाय के रूप में एक समुदाय के रूप में सारा समाज कैसे रहे एक सामाजिक व्यवस्था हो सकती है धर्म तो सदा हर व्यक्ति का अपना अपना होगा व्यक्तिगत होगा ये बाजारों की भीड़ नहीं है ये दुकानों के सौदे नहीं हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी उपलब्धि गोविंद इसी को हम भगवान राम की कथा में दिखलाते हैं गुरुकुल में हम कथा का जो भगवान वेदव्यास ने गुरुकुल व्यवस्था के साथ अतीत के सुंदर मनोहर जो हमारे इतिहास है इसका अर्थ यह नहीं कि वो हुए नहीं ऐसा नहीं उनके कथा को लेने का उद्देश्य उद्देश्य के सहित दिया कि महाराज दशरथ है अवध नरेश है उनके कोई संतान नहीं हुए कथा के साथ भाव का विस्तार करेंगे कथा तो आप लोग कहाना ढाई हजार कथा रहे, तो कथा रहे हैं एक जन्म भी थोड़ा है सबकी कथाएं सुनने के लिए तो भाव प्रधान हमारी कथा रहेगी अवध माने जिसका कोई वधन न कर सके दशरथ दस जिसने दसों इंद्रियों का निर्ग्रह किया वो मन ही तो दशरथ है इस मन के पास कोई उपलब्धि नहीं है क्योंकि ये नपुंसक है ये दम्भ तो जन उत्पन्न कर सकता है ये विचारों को भी प्रवाह दे सकता है तृप्तीय इच्छाएं तो उभार सकता है लेकिन शरीर का एक कोष ये मन नहीं बना सकता इसे ऋषि का श्राप है ये ना पूछ आगे कथा में आएगा इंद्र कहते हैं मन ओ और इंद्र को श्राप है और महाभारत की कथा में बताया ना एक वर्ष के लिए अर्जुन को भी हाँ इस नपुंसत्ता को झेलना पड़ा था अज्ञातवास में संग दोष लग गया था स्वर्ग जाने का जाओगे क्या <laughs> तू तो, इस मन को लेकिन इसने जब दस इंद्रियों को रथ लिया दशरथ बना तो ऐसे दशरथ मन अर्थात साधक मन को कि तीन पत्नियां सर्वप्रथम कौशल्या है जो दशरथ जी का प्रथम विवाह है वो महारानी कौशल्या से है उससे जब कोई संतान नहीं हुई तो कौशल्या के आग्रह पर दशरथ नहीं चाहते थे क्योंकि वो दशरथ है वो तप और साधना में ही रहना चाहता है मन लेकिन कौशल्या ने कहा कि उत्तराधिकारी तो होना चाहिए तो एक अमातिक कन्या के साथ सुमित्रा जी के साथ उनका विवाह हुआ कथाएं अलग अलग हैं। जब उससे भी कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई तो उन दोनों के आग्रह पर के कई के साथ महाराज दशरथ का तीसरा विवाह हुआ अब फिर भी कोई संतान नहीं अब पहले इन तीनों को स्पष्ट कर लें क्योंकि दशरथ की पूर्णता है ये मन दशरथ की यह उनसे अलग नहीं है यदि अलग हो जाएंगे तो विसंगत हो जाएगी जुड़े होंगे तो सत्संगत होगी कौ माने असंख्य शल्या माने शूलों को धारण करने वाली कि जो असंख्य पीड़ाओं को पी करके भी सबका भला चाहे पीड़ा देने वाले का भी बुरा ना, ना चाहे हित करे उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं कौशल्या धरती माता का नाम है वेद में हम धरती को कौशल्या भी कहते हैं कौ माने असंख्य शल्या माने शूलों को धारण कि जो हम सब की पीड़ाओं को सहती हुई भी हम सबको पुत्रवत पालन करती है जब हम उसकी छाती को हलके फल से शीत से विदीर्ण करते हैं शूल ही शूल गढ़ाते हैं तो बदले में मां अन्न फल और जीवन प्रदान करती है वक्ष पर आघात सहकर भी वो हमारा कल्याण करती है यह मन दशरथ की एक मनोवृत्ति है जिसके बिना कोई साधक नहीं हो सकता सारी साधनाएं व्यर्थ हैं यदि तुम्हारे पास कौशल्या मनोवृत्ति नहीं है तो ये परमावश्यक है इसके बिना पूजा पाठ जप सब सब व्यर्थ है अधूरे हैं, अर्थहीन हो जाते हैं कौशल्या कि सब की पीड़ाओं को पी के भी सबका भला करेंगे जब ये मनोवृत्ति आएगी तो आत्म तत्व की प्राप्ति श्री राम की होगी नहीं तो मालाएं फिर तेरा हो मिलेगा नहीं कुछ भी मुझे बजना होगा हां क्या कहा यत्र मंथान मुझे मंथन करना होगा मुझे अपने को खंगालना होगा धोना होगा पवित्र करना होगा हर पल हर क्षण और सावधान जीना हुआ तभी मुझे कौशल्या भाव की प्राप्ति होगी ये कोरी कथा नहीं यह हम सबकी कहानी है हम सबका उद्दार है यह महापतित पावनी गंगा है जहां सारे पातक हर लिए जाते हैं गंगा में तन का मैल धुल सकता है प्रश्चित भी तुम यमुना में कर सकते हो लेकिन सरस्वती की धारा जो लुप्त है जो अदृश्य है वो यही श्री राम कथा आत्मगर्मा है और अगर तुमने इसे नहीं सुना है खाली पूरे भजन गा दिए हैं और तुमने मंथन नहीं किया है तो तुम्हें कुछ नहीं पाया है क्योंकि बहुत से कथाकानून कह दिए सुनने से ही लाभ होता है तो आपने कहा चलो सस्ते में निपट गए नहीं था जो मथेंगे वो पाएंगे दूसरी है हमारी महारानी जो कौशल्या माता के उपरांत है वे सुमित्रा जी सुमाने दिव्य अलौकिक मित्रा सबसे संभाव रखना ये नहीं कि ये मेरे हैं ये पराए हैं ये अपने हैं ये मुझे है ये, ये नीचे ना सुमित्रा और ये तभी हो सकता है कि जब हम आसक्त जगत को अंतिम रूप से विदा करतेचराचर ब्रह्म में है नारायण बसते आप सब में आप ही के रूप है ये सब अच्छे हैं तो बुरे हैं तो रूप तो आप ही के बनाए हैं और आप ही के स्पर्श से आप हो तो ये तो किससे भेदभाव किससे बुराओ किससे छिपाओ कैसा लड़ाई झगड़ा सुमित्रा और सुमित्रा जी की दो ही संतान है और दोनों में संभाव है एक कौशल्या नंदन के साथ है लक्ष्मण जी तो दूसरे केके ही नंदन के साथ हैं रिपुसूदन शत्रुघ्न जी भारत के साथ है बराबर है क्या हम भी इस भाव में कभी जी पाते हैं क्या हम कभी इस भाव में जीना चाहेंगे अपने से मत डालो पूछ डालो ये बड़ा दुर्लभ भाव है इसके बिना भी भक्ति भक्ति नहीं होती और तीसरी पत्नी है कह कई ये मन की जिज्ञासा रूपी मनोवृत्ति को ही मैं यहां के कई के रूप में दर्शाता हूं साधारण लोकचाल की भाषा में भी तो है ना के कहीं कहे कही कहने कही, काने कही। कैसे कही यही है के कही ये जिज्ञासा बड़ी ही मनोरम मनोवृत्ति है जिज्ञासा ना होती तो इस भयंकर जाड़े में आप सब क्यों आते हैं? ये के गई है हम सद में रहती है आप उनके लिए कोई लिपा मत करो क्योंकि प्रभु तो लीला कर रहे हैं नाटक कर रहे हैं और नाटक के लिए कर रहे हैं तुम्हारे भीतर बैठे इन भावों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं उन्हें कोई तुम्हारे यशगान की जरूरत नहीं है अपने भावों की यशगान करो अपने को मत हो पर डालो अमृत की नदी बह रही है और खाली भजन गा के भाग जाओगे पियोगे नहीं उसे ये रूपी मनोवृत्ति जब सुमित्रा और कौशल्या जी के साथ है तो भक्ति की जीवंत मूर्ति भरत जैसा दिव्य विचार भाव लाती है पुत्र के रूप में और यही कह कही जिज्ञासा मेरी जब मंथराओं के साथ हो जाती है तो सोच भी सड़ जाती है भगवान भी मेला देखने लगता है और अवध लूट जाता है जीवन नरक हो जाता है यह घर घर की कहानी है हम सबकी कथा है तो अपनी अपनी सोच को जिज्ञासा को मंथराओं से दूर रखना कोई भी मैली बात जहां सुनो वहां से तुरंत उठ जाओ ये तो मेरे सारे भाव मिटाने आया है मेरा अवध का नाश करने आया है आदमी फलाना बुरा नहीं है वो बुराई तो मुझमें आ गई मेरा अवध गया मेरी पूजा भक्ति चली गई मेरा तो सर्वनाश हो गया पहचानना इस बात को क्या भक्ति कर पाओगे जब दुनिया भर की बुराई ही जीत गाते रहोगे लाते रहोगे स्ने कई से कहो सुमित्रा और कौशल्या के साथ रहे किसी मंथरा का संग ना करे भूले से भी न करे ऐसा और फिर इस पदत पावनी गंगा को जो आकाश में नारद जी की कथा के साथ उतरी धरती पर आई तीन ऋषियों ने तीन धर्म के रूप में इसे सींचा वे तीनों ऋषि जिन्हें हम गुरुकुल में भी लेते हैं वे हैं महा वाल्मीकि ये गृहस्थ धर्म के प्रतीक मानते हैं हम इनको गुरुकुल में विश्वामित्र ये मेरा वानाप्रस धर्म है और वशिष्ठ मेरा सन्यास है ये तीन ऋषि हैं और ये हर मनुष्य के जीवन में ये तीनों ही है वाल्मीकि ऋषि की कथा हम वाल्मीकि रामायण में पूर्व में भी कर आए हैं बल्ब कहते हैं बांबी को वाल्मीकि कहते हैं बल्ब में बांबी में रहने वाले दीमक को तो। और हमने कथा में जाना था कि जब उसी से ऋषि तप करके बाहर निकले तो लोगों ने कहा वाल्मीकि वाल्मीकि तो उन्होंने मुस्कुरा करके मह ऋषि ने अपना नाम वाल्मीकि ही रख लिया ग्रहस्थ का धर्म ग्रहस्थ धर्म देवों की बाम्भी है वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि उसी बाम्भी में रहकर तप करते हैं क्योंकि गृहस्थ धर्म में अतृप्तियों इच्छाओं के विषयों के दीमन मुझे हर ओर से भय देते हैं सताते हैं और ये दीमक ऐसे हैं कि एक चिपका तो उसके पीछे दूसरा फिर उस पर तीसरा चौथा ये सब चिपकते चले जाते हैं मुझे लौटने नहीं देते ये विचार आते ही नारद के कि मैं नारायण का सबसे प्रिय भक्त हूं एक दीमक आया कब आया जब नारायण का जाप रुका तभी तो ये विचार आया आगे बढ़ा तो उसके साथ ही आसक्ति का विचार आया और ब्रह्मचारी नारद एक सुंदरी पे आसक्त हो गया और फिर अतृप्ति इच्छा हाय मिल जाए और फिर भगवान से भी पाप मांगता है हरि मुझे हरी ये नीवकों की वाणी है इसे बड़ी सावधानी से ग्रह को जीना होता है ग्रह का बहाना करके तुम अपने साथ विश्वास का हाथ मत करो ये सबसे बड़ी तपस्थली है बहुत सावधान जीना होता है गृहस्त धर्म तो न्यून है आगे सभी धर्मों की यह महानतम धर्म है और जो इसमें नहीं पार हुआ उसे आगे कोई राह नहीं मिलेगी ये वाल्मीकि है महर्षि वाल्मीकि इसमें इस से निकल करके दिखाते हैं कि देखो दीमक मुझे नहीं खाए क्यों नहीं खाए क्योंकि दीमक में एक कमजोरी है ध्यान से सुनो मेरी बात जो हमारे कथावाचक भी आप लोगों को पढ़ाते हैं तो क्यों कहते हैं उसका भी कारण है वो यहां पर है कि दीमक में एक कमजोरी है कि वो सूखी चमड़ी और सूखी खाल ही खाता है पेड़ों की अगर रसदार पेड़ में रस में दीमक का दांत आ जाए रस में वो दांत गढ़ा दे तो दीमक स्वयं मर जाता है जब दीमक बहुत बढ़ जाए खेत में तो पानी भर दो नेड़ बांध करके अपने आप सब साफ हो जाएंगे हर किसान जानता है इस बात को तो जीवन गृहस्थ धर्म दीमकों की भाभी है यदि इस बाबी में तू चाहता है कि तुझे कोई दीमक न खाने पाए तेरे जीवन का सर्वनाश न करे तो तू भी बाल्मीकि की तरह श्री राम रूपी हरा रहे ये पहला धर्म है जब हम कहें कि इसमें कुछ नहीं है हम हां हमारा कहने का उद्देश्य है कि पहली क्लास पढ़ लेने से कोई पीएचडी नहीं होता आगे भी जाना होता है लेकिन पहली ही नहीं पढ़ा तो आगे क्या जाएगा तो ग्रह का पहला धर्म है कि निमित्त हो करके ग्रहस धर्म को धारण करे और श्री राम रस से हरा रहे ये गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि गुरुकुल के बाद उन्हें वाल्मीकि धर्म अर्थात ग्रह धर्म में ही जाना होगा जिसके मन से ये राम गंगा चली गई उसे विषयों के आसक्तियों के लोभ मोह के दीमकों ने पकड़ लिया और फिर वो झूठे दम जीता है बाधा कुछ भी नहीं है ये जीवन जगत ये गृहस्थ धर्म दीमकों की आंधी है पहले इतना सा लोभ आया फिर इतना हो जाए दीमक बढ़ गए फिर इतना हो जाए दीमक और बढ़े अब फिर ये हो जाए अरे जो होना हो हो गोविंद जाने जब जो चाहे प्रभु करें हम तो उन्हीं के रस में हरे हरे जैसे रखें तो कहे जही विधि राखे राम तही विधि रहिए लेकिन इसको मनसा वाचा कर्मणा जपिए यह नहीं कि खाली मुंह से गुनगुना रहे हैं और लोग है कि पेट ही नहीं समा रहे तो कोई फायदा नहीं ही विधि रखे राम तही विधि रहिए राम में रहिए राम राममय रहिए उसी में डूबे रहिए रस में रहिए तो दीमक नहीं खाएंगे तो अगली अवस्था मिलेगी और अगले ऋषि हैं विश्वामित्र विश्वामित्र का अर्थ है विश्वस मित्रा कि जो सचराचर है संपूर्ण सचराचर है वो सब मेरा मित्र है प्रभु का बनाया है मैं सबका हूं सब मेरी न राग है ना देश है संभव है और जब तक जीवन में प्राणी मात्र के प्रति समर्पित ये भाव संभाव नहीं आता है बुद्धि रूपी जानकी को आत्मा रूपी श्री राम का दर्शन नहीं हो पाता है आमना सामना भी नहीं होता है मारा फेरते रहेंगे रहेंगे एक शरीर में रहेंगे बिलक बिलक मुलाकात ना होगी कभी कोई बाहर से आएगा वो तो भीतर बैठे हैं लेकिन हमें बाहर से फुर्सत नहीं अपने आत्मा श्री राम से मुलाकात की वो जो आज भी शबरी का राम है वो आज भी जो मेरे मन आंगन में कल्पनाओं में आज भी खेल रहा वो मेरे हाथ में श्री राम ही तो राम है मेरा मुंह से जुड़ पाना अति दुर्लभ है और अतिशय मंगलकारी है यदि मैं स्वयं को पढ़ पाऊ तो विश्वास से मित्र ये मेरा वाना प्रस्ताव। अब मुनि वशिष्ठ है उनका भी अर्थ कर लो वसती वसती मात्र वसती इष्ट इति जो सदा इष्ट में बसा रहे वशिष्ठ भाव में आ जाए वसती बसा है जो सदा इष्टम इष्ट इस्थ में आराध्य में इति इस प्रकार वशिष्ठ है सीधे अर्थों में तो कथा का अमृत आपको मिल जाएगा कथा का अर्थ यह नहीं कि तुम बाहर भागो कथा का अर्थ है कि प्रभु के बनाए इस अवध में श्री राम के घर में शरीर में बैठे हो इसे राम का घर बना दो तो। ये मंदिर है ये देवालय है ये तुम्हारा धर्म है ये ईमान है इसे कभी मेला मंद इति वशिष्ठ जो सदा आराध्य में में बसा है वशिष्ठ है तो इस प्रकार इस मन दशरथ के तीन भाव हैं और उन तीनों भावों को यहां तीनों ऋषियों के रूप में गुरुकुल में हम बच्चों को यही वेद पढ़ा रहे हैं और कथाओं के द्वारा उनको उनके जीवन का मार्ग उनके जीवन के गुण रहस्य वेद के जो गंभीर रहस्य हैं, उन्हें सरल कथा के रूप में हम दिखलाते हैं 20 लाख वर्ष पूर्व की प्रभु की लीला को हम घट वासी लीला इस प्रकार बनाते हैं आत्मा श्री है और ये शरीर ये प्रकृति जो धरती की बेटी है भूमि सुता है किसी राजा के जनक ने हल चलाया तो मट्टी अन्न में लौटी यज्ञों के द्वारा और उसी अन्न को जब आत्मा ने पुनः यज्ञ किया तो गर्भ का शिशु का रूप आई तो ये जीव ये प्रकृति ही तो भूमि सुता है ये बुद्धि मेरी ये मेरा स्वरूप मेरा सर्वस मैं ही तो जानकी हूँ आत्मा श्री राम है मन दशरथ है और मनोवृत्तियाँ कौशल्या सुमित्रा और कही है एक और 20 लाख वर्ष पूर्व की वो कथा है और दूसरी ओर उस कथा का उद्देश्य मैं स्वयं हूं क्योंकि भगवान को एक रावण को मारना होता तो उनकी इच्छा से पैदा ही नहीं होता मर गया होता अथवा सुधर गया होता लेकिन क्योंकि हर घट में ये मन मेरा दशानंद भी हो सकता है तो हर घर हर शरीर में एक दशानन मनोवृत्ति रहती है प्रभु लीला कर रहे हैं कि हम सब भी आत्मा श्री राम के साथ जुड़ें और वो जो हमारी मती को हरने वाली मनोवृत्ति दशानन है हम उसका विनाश करें तो प्रभु की राह मिले हमें ईश्वर का द्वार मिले और हम जन्म दर जनम अटकते न रहे तो यहां इस कथा का ये उद्देश्य है कि दस इंद्रियों का निग्रह किया रथ लिया नकेल डाला जैसे बैलगाड़ी को जोत लेते हैं ना नकेल डाल के तो जिसने दसों इंद्रियों को पांच कर्म इंद्रिया पांच क्या जिसने इन दसों को रथ लिया अर्थात निग्रह किया नियंत्रण में ले आया वो दशरथ बना और जिसने दस इंद्रियों को दस मुंह बना दिया इन्हीं की भूख के लिए सारे संसार को लूट के अपना एक घर एक लंका बनाना चाहता है सोने की नगरी बनाना चाहता है तो वो व्यक्ति दस मुंह वाला क्या बन जाएगा रावण तो मन ही दशरथ मन ही दशानंद मन ही दशरथ मन ही दशानंद और इस मन दशानंद की पत्नी का नाम भी बड़ा सुंदर है जानते हैं क्या नाम है मंदोदरी कि जो कुछ भी पाऊं उधर में ले आऊंग मंद माने सारी ज्योतियां उपलब्धियां मेरे पास आए और कोई ना ले जाए मंद माने ज्योति जो भी मिले उसे उधरस कर ले उधर में पेट में भर ले ये दशान मन की मनोवृत्ति है तो बोलो किसके साथ रहना चाहोगे घर को अवर बनाओगे अथवा सोने की लंका यह शरीर तुम्हारा मंडोगरी अथवा कौशल्या सुमित्रा और भक्तिमयी क्या कही जिज्ञासा मनोभि इसी को वेद की ऋषम में हमने पहले ऋषि में भी पढ़ा अश्विना पूर्व दंसा ना शबीरया वनतम गिरा हधुचंद सिंह पढ़ के थे तीसरे सूत्र में अश्विना कि हे ब्रह्मज्वाला हे देवकी पूर्वदंसा असंख्यों शूलों को धारण करने वाली हे कौशल्या नरा हे ब्रह्मज्वाला शवीर आधिया संपूर्ण जड़ चेतन सचराचर को मृत को भी जीवंत करने वाली धारण करने वाली हे आज मैं समाधि में तेरा ही आवाहन कर रहा हूं कि तू ज्वाला प्रकट हो और इसमें मुझे यज्ञ कर तू तो कैसे कर तो कहा दसरा युवा कवा न सत्या व्रत वर हिशा आय आयातम रुद्र कि बन सहस्त्र ज्वालापन दशरा सहस्त्र शूल पाणी युवा कवा सुता उत्कर्ष यौवन को न सत्या मने न असत्या न सत्या का संधि विचे कि जो कभी असत्य ना हो ऐसे अमर यौवन को पवित्र यौवन को व्रत वर्षा यज्ञों के द्वारा पवित्र कर जन्मने वाली आज मुझे अंगीकार कर कर हम सब कुछ कर, हम तेरे हो जाना चाहते हैं हम तुझ में समाना चाहते हैं तो उदाहरणों में भी ये कथा आ रही है और इस ऋषि में उखल की कहानी को उदाहरण में रख करके भगवान की उखल लीला को ऋषि ने बहुत सारी रिशाएं हमें सुनाई है उदाहरण में भगवान की उखल को शरीर ही उखल है और उखल से जब भी आत्मा बन जाता है ये चलने लगता है ये जीवन तो होता है हमने कथा पढ़ी है तो किन कथाओं से श्री राम कथा रूप पाती है महाराज दशरथ हैं तीनों पत्नियां हैं उनकी कथा में लेकिन अभी भी तीन पत्नियों को प्रांत भी उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तुमने कहा कि स्वामी चार माला फेर ली और तप नहीं हमारी सिद्धि नहीं हुई अच्छे बुढ़ापे तक दशरथ को भी नहीं हुई श्री हरि की प्राप्ति जीवन का अभीष्ट मिल जाए वो इतना सरल नहीं होता है और दशरथिर श्रीराम तो उसकी उपलब्धि होंगे क्योंकि आत्मा नहीं जाए यही तो सारे तप का उद्देश्य धर्म में है और चौथापन आ गया है और अभी कुछ पाया नहीं है दशरथ सारे प्रयास कर डाले तीनों पत्नियों से भी उस तो नहीं पाया है बहुत सारे सत्संग किए हैं जब तब पाठ भी हुए हैं हम सबने किए हैं हमने भी अभी आत्म तत्व तो नहीं पाया है हम अपने को झूठे दिलासे तसल्ली भले दे ले। लेकिन सत्य क्या है कि हमने वे अभी आत्मतत्व तो तो नहीं पाया है और यही बुल कुल की मेरी कथा है जो मैं बच्चों को वेद आदि ज्ञान के साथ सारे ग्रंथों को पढ़ाता हुआ कथाओं के द्वारा उसी ज्ञान को सरस करके उनके जीवन में उतार रहा हूँ क्योंकि मेरी शिक्षा का सूत्र छात्र है न कि खाली पैसा कमाना अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा मोटी उस जो आज की शिक्षा में इसलिए वेद नहीं है ये सब दशरथ को मिले कैसे यही कथा हम अगले रविवार को फिर लेंगे इस बीच में हम आपको सूचना दे दें परसों मकर संक्रांति है भगवान भोलेनाथ जी का पार्थिव पूजन प्रातः सात बजे से होगा आप में से जो लोग सम्मिलित होना चाहें सात बजे पधारें उत्तरायण पर्व है कि क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति इसका रहस्य क्या है इसका धर्म रहस्य क्या है बाकी तो सांप्रदायिक सोच तो आपके पास है ही है इन क्यों करते हैं ये व्रत त्योहार और तीर्थ हम उसकी चर्चा करेंगे और